संक्षिप्त महाभारत अश्वेधिक पर्व श्री कृष्ण का वसदेव जी को अभिमन्युवध का हाल सुनाना और व्यास जी का उत्तरा तथा अर्जुन को समझाकर कर युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा देना वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय पिता के सामने महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाते समय महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने अभिमन्युवध के प्रसंग को जान छोड़ दिया उन्होंने सोचा पिताजी अपने नाती की मृत्यु का महान अमंगलजनक समाचार सुनकर कहीं दुख शोक में डूब न जाए इनका अनिष्ट न हो जाए इसी से वह प्रसंग नहीं सुनाया किंतु सुभद्रा ने जब देखा कि मेरे पुत्र के निधन का समाचार उन्होंने नहीं बताया तो उसने याद दिलाते हुए कहा भैया मेरे अभिमन्यु के वध की, की बात भी तो बता दी इतना कहकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी अपने नाती अभिमन्यु के मरने का समाचार जानकर वसुदेव जी भी दुख और शोक से व्याकुल हो उठे उन्होंने श्री कृष्ण से कहा बेटा तुम मेरे दौहित्र के मरने का हाल क्यों नहीं बताते उसकी आंखें तुम्हारे ही जैसी सुंदर थी आज तुम्हारे रहते हुए वह शत्रुओं के हाथ से कैसे मारा गया जान पड़ता है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 द्रोण भीष्म और महाबली कर्ण के साथ लोहा लेने का हौसला रखता था कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि द्रोण कर्ण और कृपाचार्य आदि ने मिलकर उस बालक को कपट पूर्वक मार डाला हो। इस प्रकार अत्यंत होकर जब वसुदेव जी नाना प्रकार से विलाप करने लगे तो उनकी अवस्था देखकर श्री कृष्ण को बड़ा दुख हुआ वे सांत्वना देते हुए कहने लगे पिताजी अभिमन्यु ने संग्राम में आगे रहकर लोहा लिया और कभी भी अपना मुख विकृत नहीं किया उस दस्तर युद्ध में उसने कभी पीठ नहीं दिखाई। लाखों राजाओं के को मौत की घाट उतारकर और कर्ण का सामना करने लगा। उन दोनों से लड़ते लड़ते जब बहुत थक गया तब दुशासन के पुत्र ने उसके ऊपर विजय पाई वह अकेला ही व्यूह में लड़ रहा था यदि निरंतर उसे एक एक वीर के ही साथ लोहा लेना पड़ता तो तो इंद्र भी उसको मार नहीं सकते थे, थे। तो बात ही दूसरी हो गई। अर्जुन संसप्तकों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि से से बहुत दूर हट गए इस अवसर लाभ उठाकर उस क्रोध में भरे हुए बालक को द्रोणाचार्य आदि कई वीरों ने मिलकर चारों ओर से घेर लिया तथा वह शत्रुओं का बड़ा भारी संहार करके दुशासन कुमार के हाथ से मारा गया महामते अभिमन्यु को निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है अतः आप उसके लिए शोक न कीजिए पवित्र बुद्धि वाले साधु पुरुष संकट में पड़ने पर भी शोक से अधिक नहीं होते जिसने इंद्र के समान पराक्रमी द्रोण, कर्ण आदि वीरों का युद्ध में डटकर मुकाबला किया उसे स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं होगी इसलिए आप शोक त्याग दीजिए शत्रुओं के नगरों पर विजय पाने वाला वीर अभिमन्यु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 इसलिए शोक न करो यदि नंदिनी तुम्हारा दुर्जय पुत्र परम उत्तम गति को प्राप्त हुआ है बेटी तुम महात्मा के उत्तम खुल में उत्पन्न हुई हो अतः शोक त्याग दो तुम्हारी गर्भवती है इसकी ओर देखकर चिंता छोड़ दो वह शीघ्र अभिमन्यु के पुत्र को जन्म देने वाली है इस प्रकार इसे समझा बुझा कुंती ने अभिमन्यु के श्राद्ध की तैयारी कराई उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर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 अब आप उसके लिए मन में शोक संताप ना कीजिए अपने पुत्र श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मात्मा धर्मांसदेव जी ने शोक छोड़कर उत्तम विधि के अनुसार उसका श्राद्ध किया इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भांजे की श्राद्ध क्रिया पूरी की उन्होंने साठ लाख तेजस्वी ब्राह्मणों को विधि पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया और उन्हें वस्त्र पहनाकर इतना धन दिया जिससे उनकी धन विषय कृष्णा दूर हो गई उस समय ब्राह्मणों को हर्ष से रोमांच हो आया वे सुवर्ण गौ और वस्त्र का दान पाकर अभ्युदय होने का आशीर्वाद देने लगे श्री कृष्ण के साथ ही बलभद्र सातिकी और सत्यक, सत्य सत्यक ने भी अभिमन्यु का श्राद्ध किया उधर हसनापुर में विराट कुमारी उत्तरा ने पति पतिवियोग के दुख से पीड़ित होकर बहुत दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया इससे सब लोगों को बड़ा कष्ट हुआ उसके गर्भ का बालक उधर में पड़ा पड़ा क्षीण होने लगा उसकी इस अवस्था को दिव्य दृष्टि से जानकर महर्षि व्यास वहां आए और कुंती तथा उत्तरा से मिलकर बोले बेटी उत्तरा यशोक छोड़ो तुम्हारा पुत्र महान तेजस्वी होगा भगवान श्रीकृष्ण के प्रभाव तथा मेरे आशीर्वाद से वह ब्राह्म पांडवों के बाद संपूर्ण पृथ्वी का पालन करेगा तत्पश्चात ब्यास ने धर्मराज धर्म राज्य धर्म के अनुसार पालन करेगा इसलिए तुम अभिमन्यु का शोक छोड़ दो इस विषय में कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है मेरा यह कथन सत्य होगा वृष्णवंश के वीर पुरुष भगवान श्रीकृष्ण ने पहले जो कुछ कहा है वह सब वैसा ही होगा अब मनु अपने पराक्रम से उपार्जित किए हुए देवताओं के अक्षय लोकों में गया है। तुम्हें या अन्य कुरुवंशियों को उस वीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर परमात्मा अर्जुन ने शोक त्याग दिया जन्म विजय उस समय तुम्हारे पिता परीक्षित उत्तरा के गर्भ में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वृद्धि पाने लगे तदनंतर ब्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को अश्वेध यज्ञ करने की आज्ञा दी और स्वयं वहां से अंतर ध्यान हो गए ब्यास जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने भी हिमालय से धन ले आने का विचार किया